तुरिये तदा तो यदिवेंवसान जिज्ञासुर्मुमुष्य तत्व प्रतिबंधक प्रातिभाषिक्वैत उपकरण सी अद्वैतपरिपूर्णग्रहस्तवाक्यात्कार सिद्ध्युरीयचतु विश्व तेजस प्राज्ञा के तुरी जिज्ञास मुखर परिवर्तन जो जिज्ञास है आत्म तत्व जानना चाहता है वही मे इसका में परिवर्तन वास्तव स्वर्य आत्मा ही है सबका है वही मुख्य का वास्तव स्वरूप है तथा तत्व तो ज्ञान प्रतिबंधक से प्रातिभाषिक्वित सेम सिंह ब्रह्म तत्व तो ज्ञान है अद्वितीय ब्रह्म उसका प्रतिबंधक है द्वेत ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक जो प्रतिभा का केवल उसकी है का इसका जो उपरम होता है वाक्य प्रमाण से ना सिकन चर और प्रभिलापन करे जागृत का स्वप्न में स्वप्न का सूक्षित सूक्ष्म का कारण सुच्चे कारण का अपना अधिष्ठान अधिष्ठान से अतिरिक्त जितने नाम रूप कार्य कारण सब कल्पित है इसे उपरम कर अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म हम स्मृति वाक्य अर्थ साक्षात्कार प्रतिभासी के द्वैत का उपन पर ही हम स्वी ब्रह्म ही ज्ञान तो है ब्रह्म के अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म एक अद्वितीय है हम स्मृति ये वाक्य अर्थ साक्षात्कार तत्म से आदि महावाक्य है उसका अर्थ है जीव ब्रह्मी कल एवं सर्वप्रपंच निश्चय टीका में उक्त न्याय न तत्व साक्षात्कार सर्वेश भूते आत्मा एक अद्वितीय दुष्ट से आप जो इस प्रकार प्रपंच उपसम होता है अद्वैत परिपूर्ण साक्षात्कार हो जाता है तब तत्व साक्षात्कार ज्ञान होने पर सर्वेश भूतेशंसु ब्रह्मा से लेकर त्रीन तक वृक्षादि सर्वत्र स्थावर वृक्ष चेतन सर्वत्र आत्मा एक सर्वत्र एक अद्वित आत्मा दुष्ट से आत्मा का अनुभव हो गया एक सर्वूते हैं एक ही देव जो परमा सर्वूते सर्वभूतों का इति तत्र तत्र अंतरात् त्रह्मचैतन्य प्रत्यक्न अवस्थान अभीभग सर्वभूतेषु एक परमात्मा ही है, हृदय से जुजुन ठतिम कार्य ब्रह्मचैतन्य ही प्रत्यक्तन बिजीरो जीवकलया प्रत भगवा जीव ऋषे ईश्वरी प्रवेश भगवान सर्वत्र प्रत्येक चैतन्य प्रत्येक अवस्थाना तो ब्रह्मचैतन्य प्रत्येक क्षेत्र मृद्धि सर्वक्षेत्रु सभी क्षेत्र में पर ही क्षेत्र तेज तर्वाणी प्रातिभाषिका भूता है तस्वे आत्मनि कल्पिता दुष्टि एक अद्वित आत्मा मनुष्य उसे भिन्न जीतने संपूर्ण प्रातभाषिकल्पित तो है तभी सब कुछ पूर्ण सत्ता सुन सब तभी आत्मा पूर्ण है सब कुछ कल्पित होने पर ही सर्वत्र आत्मा है अहम अस्म सर्वत्र तब आत्मा पूर्ण है अन्य जितने भूत दिखते है तद अतिरिक्ण सत्तास्पूर्ण विरहीत सब अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता अध्यक्ष की नहीं अधिष्ठान के स्पुर से अतिरिक्त अध्यक्ष का स्पुरण भी नहीं तो अधिष्ठान की सत्तास्पुर से अतिरिक्त सत्तास्पूरण भी नहीं तत्व संपूर्ण भूतमय अधिष्ठान चैतन्य से बाकी किसी में भी सत्ता सत्तास्पूरण ही सिद्ध हो जाता है तथस्त ये मनुस्मृति का श्लोक है सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूता समस्म आजीवी स्वराज्यम अच्छी सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वेश भूत कहीं सभी पाठ सर्वे भूतमान सर्वभूत में स्थित आत्मा है सर्वभूता चा संपूर्ण भूतम आत्मा है क्योंकि आत्मा व्यापक आका है आकाश सर्वव्यापक होने के होने के कारण सबके अंदर बाहर है इसलिए आत्मा में सर्वभूतस्थम सर्व भूता आत्मन संपन्न तो आत्मन अभ्यस्त ही आत्मा ही अभिषान सर्व भूता आत्मीया जी सभी कार्य करता है तो आत्मीया जी स्वराज्य भाव स्वराज्य स्वराज्य स्वातंत्र अधिक क्षति प्राप्त कर जाता है मुक्त हो जाता है स्मृति अनुगृही अर्थ प्रतिपादित हो जाए सर्वभूतस्थ आत्मा एक उदिष्ट से संपूर्ण भूत आत्मा एक ही वो अनुभूत हो जाता है मानव वचनम अमानी मनोरिदमित मानव मनुश्रुति का वाक्य है वो तो मनोरिदम मानव मानव वचन मनु का वचन है अम्म अणमदेशंचन मनुरव तेषजन जो कुछ मनु ने कहा वो औषधे भोग के लिए दर्शित स्मृतिमूलभूता स्मृति के मूलभूत श्रुति तो है मूल प्रमाण उसके अनुसार स्मृति है स्मृति प्रमाण कहे तो स्मृति से मूल निश्चित होता है तो मूल को तो भगवान कहते सर्वूता च आत्मा सर्वूता आत्मा दृष्टा यु सर्वाणी भूता आत्मनिवाणुप्य सर्वूतेषुच्त्म तथो न बिजिपते सर्वाणी भूतानी आत्मा निभापूर्ण भूतों का आत्मा में देखे तो आत्मा चतरे तो नहीं आत्मा और संपूर्ण भूत में तो अपने में दिखता है सतु नीज सतें किस घृणा नहीं करता आत्मा की रक्षा नहीं करता रक्षा करना नहीं चाहता है स्वतंत्र मुक्त है ये सर्वाणी भूतानी इत्यादि सूचक उपसार ये सृत्य अर्थ भी इसमें उपसार किया गया सिद्ध ठीक है ही प्रक्रिया नित्य योगया प्रत्य विज्ञप्ति मात्र सदानंद एक परिपूर्ण प्रतिष्ठा प्रतिपद्यतना का पहले कहा गया प्रक्रिया चूर तो को सूक्ष्म प्रभिला बुद्धि के द्वारा चिंतन करके कारण तो करें अंत में कारण जितने हैं, सब का अधिष्ठान अधिष्ठान में सब कार्य कारण कल्पित है जितने वाच्य वाच्यवाचक भाव है सब कुछ अधिष्ठान में जो अवाच्य है शब्द आवाच्य नहीं है जितने ग्ञे वस्तु सब कल्पित है कल्पित उस समय सत्य वस्तु में जो गेय नहीं होता है वो अधिष्ठान ज्ञान नित्य सूर्य अनित्य वस्तु नित्य में अधिष्ठित है और विज्ञप्ति मात्र सिद्ध मात्र ज्ञान मात्र है अन्य आत्म के ज्ञान की, की साधन है और ज्ञान मात्र सदा सद आनंदी आनंद सदरूप आनंद रूप एकता में आनंद ही परिपूर्ण ब्रह्म है उसे प्रतिस्थान प्रति पद्धति प्रतिस्थान को प्राप्त करता है मनुष्य सब्रह्मी थे आत्मा नाम जाना न तो हम स्मी ब्रह्म इसलिए जानता है साक्षात्कार करने वाला सर्वेशा भूता नाम अधिष्ठान्तरम अनुपलमान आत्मनिव प्राति का निपूर्ण भूत का अधिष्ठान दूसरा कोई अधिष्ठान नहीं अधिष्ठान अनुपलभमान अपने से न कुछ नहीं जितने कल्पित सबू उसका अधिष्ठान दूसरा कोई नहीं आत्मय प्रातिथिकूतों को अपने भी दिखता है प्राकृतिक आत्मनिर्भर अनुपस्थिति सब आत्मा भी सबको दिखता है सर्वेश आत्मान और संपूर्ण गौतम संपूर्ण कैसे करे कहीं अभी तो सत्ता स्पूर्तिपूर्ण तो तो अपने को दिखता है रूप से प्रदत्त तो न सत्ता और फूरण देने वाले अधिष्ठान की सत्ता ही अध्यक्ष में लिखती है इधम रजतम जो करके इधम रजतम अस्थि अस्थि ही अधिष्ठान है सूत्र की, की अस्थित रजत में लिखती तो है अधिष्ठान की सत्ता ही अध्यक्ष की अलग सत्ता नहीं अधिष्ठान का तो स्पुर अधिष्ठान तो का तो स्पुरन होता तो है वही स्पुर में लिखाते तो सत्ता और स्पूर्ति देने वाले अधिष्ठानी अधिष्ठान अपना संपूर्ण भूत को सत्ता स्पूर्ति पदम अपना सत्ता स्फूर्ति देने वाले उसको जानता है मुख्य ज्ञान ततच न तुम गोपयुतछति ये ईशावास्योपनिषद यू सर्वाणी भूता आत्मनिवा सर्वूतिष्चा तथो न बीजिशती गोपात नोपयुक्त नछति किसानी चाह आत्मस्वरूप ईशावास्युति काथोक्री तत्वसक्षात्कार संग्रहते सभी तत्व साक्षात्कार था हो जाए स्वीकृत सूची का अर्थ स्वीकृत मना गया सिद्ध हो जाता है अध्यात्म अभेद्युपगम द्वारे नगुक्तपरिपाट्य तत्व्युपगम दिद अध्यात्म व्यस्टिदमस्ती जोन का अभेद अभ्युपगम द्वारे नभेद स्वीकार के द्वारा परिपाट्य प्रणाली से तत्व ज्ञान अनापिवी तत्व ज्ञान यदि नहीं मानेगी करके विश्व है तेजस्वी तेजस का अधिष्ठान में विराट हिरण्यगर्भ ऐश्वर ये सब जितने अधिष्ठान शुद्ध चैतन्यत्वज्ञान नहीं मानगे तो दो सभाष्य में अन्या स्वदेह परिचिन्न एवं प्रत्येक आत्मा सांख्यादिष्ट स पूर्ण भूतमी सर्वतिक आत्मा जो ज्ञाते नहीं होते हैं स्वदेह परिच्छन सांख्यादी भी संख्या मानते हैं अलग अलग जीव भेद मानते हैं नायिक लोक भी आत्मा को भी आप कल्पना करते हैं कि भिन्न मानते हैं तथा अद्वैतमी श्रुतीकृत विशेष न यदि अलग तो तो दे तो है देह विशेषात्मा भिन्न भिन्न हो गई तो सत्य में सोच मेंद्वीत एकमेम अद्वैत कहा गया संख्या अद्वैत नहीं होगा ठीक है संख्यादि पक्ष से अभी प्रामाणिकता तथे प्रतिदेह परिच्छा प्रत्येगात्म दर्शन न प्रमाणिक शंका करते संख्यादी पक्ष भी हो तो दर्शन है महर्षि के द्वारा रचित है वो भी प्रामाणिक है इसलिए जैसे कहा गया इसे प्रतिदेह परिचन्न से प्रत्येक परिचन्न प्रत्येगात्मा उसका ज्ञान होने पर प्रमाणिक गया होगा होगा संकाय व्यवस्था अनुपत्या प्रतिशत आत्मभेद सिद्धि और जो व्यवस्था सुख दुखादि व्यवस्था कोई सुखी कोई दुखी कोई जन्म किसका जन्म किसका मरण कोई बाल कोई वृद्ध ये सब व्यवस्था आत्मभेद सिद्ध हो जाता है ये शंका कर्ण तथा जो अद्वैत तो ये संख्या विषय दर्शन मिस्टम सब द्वैत विषय एक वेदांत को छोड़ करके बाकी दर्शन सब द्वैत विषय तेना तदीय दर्शन से अद्वैत विषय से विशेष अभा तो जो शंका करने वाले अद्वैतवादी यदि सांख्य के समान हो जाएगा द्वैत हो जाएगा तो विशेष अभाव अद्वैतम तत्व सिद्ध विशेष पैसे न सिद्ध है ये तो सिद्ध नहीं हुआ भेदवाद भेद में श्रुति के विरुद्ध है जो व्यवस्था है सुख दुख जन्म मावस्था अद्वैत में कैसे होगा व्यवस्था तो औपाधिकेदी तो सुखता हो सके औपाधिक भेद को लेकर के एक ही बिंब रूप चंद्र होने पर भी उसका प्रतिबिंब बहुत जल में दिखता है किसी जल में कंपन हो रहा है किसमें स्थिर है किसमें स्वच्छ है किस स्वच्छ नहीं किसमे नष्ट हो गया जल नष्ट हो गया तो प्रतिम्ब नष्ट हो गया यह सब व्यवस्था और जल रूप उपाधि के से जैसे एक चंद्र में व्यवहार होता है कोई चंद्र कम कंप है कोई स्थिर है कोई नष्ट हो गया कोई स्वच्छ है ये सब व्यवहार हो जाता है औपाधिक एक चंद्र होने पड़े ठीक इस प्रकार एक चिदार्थना है बिंब उसमें कोई कुछ नहीं विकार विचार विक्रिया तो शुद्ध स्वरूप उसका आभास दिखता है अभ्यास होकर के सब अंत करण के साथ दिखता है अंतकरण में भेद लेकर के अध्यास के भेद व्यवहार हो जाता है जिस अंत में कर्म को अनुसार फल फल होता है कंपन होता है किसी में सुखो किसी में किस जन्म में वर्ण होता है उसका प्रतिमा में लिखिता है तो अध्यास आरोप करता आत्मा में जन्म मरण सुख दुखादि आरोप करते बस तो सुख दुख जन्म मरण आदि आत्मा में ही नहीं उपाधि में उपाधि धर्म आत्मा में उपाधि के भेदम के भेद को लेकर के मान करके व्यवस्था सुस्ता हो जाएगी इसलिए जन्म मरण आदि सुख दुखादि व्यवस्था को बनाने के लिए आत्मा का भेद सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि सुख दुख का अधिकरण आत्मा पहले हो तब आत्म तो आत्मा भेद साधक होगा धूम पर्वत में है पर्वत निष्ठा धूम को देखकर के कोई कहेगा समुद्र समुद्र में में में बनी पर्वत धूम है तो वाली क्यों सुख दुख का अधिकरण आत्मा मानते क्योंकि आत्मा के साथ होता है अध्यास होने से उसे कल्पना कर, कर लेते हैं जैसे जल के साथ आकाश चंद्र का बिंब का ऐके अध्यास होने से बाल कहता है चंद्र हिल रहा है हिलता नहीं चंद्र प्रतिम्ब हिल रहा है इसी प्रकार बिंब रूप चैतन्य में कुछ नहीं है अंतकर्ण में सौ अंतकर्ण चैतन्य का आवास दिखने से आरोप करते व्यवस्था बन जाएगी न भेदवादी थे न अद्वित श्रुति विरुद्ध थे अभी भेदवादी से आशंका करते भेद मानने पर अद्वैत श्रुति विरुद्ध नहीं होगा तो अद्वैत श्रुति किस लिए कहा गया ध्यानार्थम अन्नम ब्रह्म उपदेश तत्वेश अद्वैत तत्व का उपदेश किया गया है वस्तु तो अद्वैत ऐसा नहीं है शंका ये भेदवादी भेदवादी वैष्णव लोग ऐसा कहते जैसे अन्नम ब्रह्म अन्न ब्रह्म नहीं है जैसे ध्यान करें इसी प्रकार हम ब्रह्म ऐसे ध्यान करो ध्यान करने के लिए कहा गया अद्वैत तत्व अन्नम ब्रह्म अद्यतन तत्व से किया गया ऐसे ध्यान करने के लिए इसे ध्यान करने के लिए कहा गया इसे अन्नम ब्रह्म कहा गया ब्रह्म को अग्नि कहा गया अनग्नि में अग्नि चिंतन ध्यान के लिए इसी प्रकार अब ब्रह्म जीवन में ब्रह्म चिंतन ध्यान के लिए कहा गया ये अद्दीयवादी कहती क्योंकि अद्वित शुद्ध बहुत है उसको कैसे निराकरण करें कैसे ध्यान के लिए कहा गया इससे उपनिषद सर्वात्मिक के प्रतिपादकत्व यह तो सब उपनिषद का तात्पर्य देखना पड़ता है तात्पर्य ग्राह उपनिश्द का लिंग उपक्रमोपसार आदि उसके द्वारा देखा जाता है संपूर्ण उपनिषद उपनिषद का तात्पर्य सर्वात्मिक प्रतिपादकत्व उपनिषद सर्वात्मा एक ही, ही है उसका प्रतिपादक सब उपनिषद है उपक्रम उपस्यम उप निषद आत्मीक्रपादन पद्यम उपक्रम उपस्य उपक्रमोपसाभ्याल हर्षवाद उपत्ति लिंग उपक्रम उपस्य एक सदैव समय एक में द्वितीय अद्वितीय ब्रह्म सा सा से आरम्भ करके सत्यम स आत्मा तत्व वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही एक में वित ब्रह्म है वही आत्मा है वही सत्य है तुम वही हो ऐसा कर द्वारा अन्य तात्पर्य राह के लिंग के द्वारा निश्चय होता है सर्वासाम उपनिषद आम यही तात्पर्य सर्वे स्व देह आत्मीय का प्रतिपादन सब देह में एक आत्मा है उसका प्रतिपादन तात्पर्य सब उपनिषद है। है। इसलिए अहम ब्रह्मास्म तो सप्तम से ध्यान के, के लिए कहा गया ऐसा नहीं कर सकते वस्तुपरक तो लिंग विरुद्ध आर्थ लिंग से निश्चित होता है तात्पर्य ग्राह लिंग से में वस्तु में तात्पर्य वस्तुपरक है इसलिए उसको उपासना पर घनाथ का नहीं मान सकते अध्यात्मे एक अद्वैतपरवेशन निश्चित आध्यात्मकृष्ट विश्व त्रैलोक्यामक आधिदेन विराज सह एक गृहत ये सप्तांग तुद्ध में अध्यात्मक उपेत अध्यात्म व्यस्ति अतिदमस्ट एक मन से अद्वैतपरवशन शोक अधिस्थान अद्वीत तस् शुद्धचैतन्य ये निश्चित होने पर आध्यात्मिक से आध्यात्मिक आत्मात्मिक अध्यात्मिक विश्व विषय और अधिभूति के समस्ती त्रैलुकी आत्मा को विराट और विराट के साथ एक को मान करके जो कहा गया तत्व सप्तांगत्व वही प्रत्येक आत्मा है वही शुद्ध चैतन्य विराट है वही सप्तांग वाला है सात अंग वाला जो कहा गया था उसके ऊपर आक्षेप हुआ था हुआ एक ही इसे करते रास्ते में और तो तस्वीस असोक्तमें आध्यात्मक पिंडात्मन दिवोकाद विराट आत्मन आधिदीक अभी प्रेत सप्ताह वचनम आध्यात्मक आध्यात्मिक विराट दुण से समस्टिगत विराट रूप आदि अंग आदि देवी क्या एक तो, एकत्रि और समस्ती में एकत्व तो को मान करे के सप्तांग गठन करना ये युक्त है अध्यात्म आदिदेवी और एक के समि में एकत्व है इसमें दूसरा में आया जो उपासना वैशाणुपना करने वाले उपासना करते है द्वी लोगों की उपासना तो वैशाण और आत्मा का सिर है उसकी तुम समस्त समस्त वैषाण और बुद्धा उपासना करते हो यह ठीक नहीं है अभी मेरे सर पास आने से उपासना ठीक में बता दिया नहीं मेरे पास आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता क्योंकि एक अंग में तो समस्त बुद्धि का उपासना करते यदि व्यस्टि समस्त अलग होता है तो जो वही वैशाल उपासना करता है तो अपने शिविर क्यों गिर जाएगा वो तो वृष्टि समस्त एक हमसे उपासना करता है तो अपना ही शिविर है मुर्दा है यद्यू लोग तो एकत्र होने पर ही यदि इसे गलत उपासना करते तो मृदा आते व्यापति आते गिर जाता समस्त बुद्धि से ध्यान करते है जिज्ञासन अखंड पक्षगत जिज्ञास अखंड पक्षम, पक्षम है ना तो उसका मूर्खा से व्यविशत जन्म मेरे पास नहीं आते तो अंधो अवैसे जो सूर्य सूर्य की उपासना करते वैशान उसको कहते हो जाते हो से मेरे पास नहीं आते तो इत्यादि व्यस्त उपासना निंदा एक एक अलग अलग उपासना निंदा किया विधि से समस्त वैश्वान की उपासना के लिए एक एक अंग उपासना की निंदा की गई न जीवलोक आदि विपरीत तो बुद्धिया गृहित हो परिपतन मूर्द यदि अध्यात्मा एकत्र नीवलोक को जो वैशाल और मानकर उपासना करता है विपरीत तो बुद्धि का एक अंग शिविर स्थानीय उसको वैशाल और मानकर उपासना करता है तो ऐसे करने पर स्वकीय मूर्द परिपथन अपने सुरक्षा में गिर जाएगा उचितम यदि अध्यात्म एकत्र तो नहीं होगा तो वैशाण का द्वलोक और द्वीलोकों के वैशाण मार्ग में उपासक न करता है तो अपना क्यों सिर गिर जाएगा वो तो तभी संभव होगा जब यदि व्यस्टि एक हो तो यदि एक नहीं होगा तो अपने पतना उचित नहीं तस्मात तय और एक मात्र विवक्षित होती तस्मात कय व्यस्टि समि में विश्व और विराट में एकत्र मन विराज विश्व एक मूलग्रंथे दृश्य विराट का विश्व के साथ एक तो दिखता है मूलग्रंथि तत्क अध्यात्म अधिदेव एक विवक्षि अद्वैत पर भाष्य कर है अभी विश्व के साथ विराट का एक तो सामान्य रूप से पूरा अध्यात्म और अधिदेव देह में जो अध्यात्म और देवता जितने सब रहे सब अतिदेव के एक मान करके पूरा सबका अधिष्ठान एक अद्दीत आत्मतत्व अव परिवर्षण ऐसे के साथ एक जो उपलक्षण हिरण्य गर्भ अभ्याकृत आत्मनो हिरण्य गर्भ भी तेजस से अतिरित नहीं अभ्याकृत भी ईश्वर भी प्राज से अतिरित नहीं ये भी उपलक्षण ये सब का एक रूप है न ठीक है युखत्विराजो विश्व तो एक दर्शित तत्व हिरण्यगर्भ से तैजसे शब्द सेरण्यगर्भ से तैजसे एक उपलक्षण हिण्यगर्भ का भी तैजस के साथ हिरण्यगर्भे समि सूक्ष्म तेजसे व्यस्त सूक्ष्म एक है तो अंतर्यामी अव्याकृत अव्याकृत माया उपहित अंतर्यामी है ईश्वर उसके साथ उसका के साथ तो। इसका है। और तो भी उपलक्षण है इसलिए मूल ग्रंथिषण इसलिए सामान्य रूप से, से, से कह दिया दे अध्यात्मा एक पूरा अध्यात्मे एक ही जो ईश्वरी में है वो समस्त रूप से वही है इतने अद्वैत परिवेशन स्थिति इसलिए अद्वैत परिवेशन होता है एक अधिष्ठान विश्वतेजे सत्ता का अधिष्ठान शुद्ध चैतन तुर्य वही है संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान अध्यात्म अधिदेव एक उच्यतेमणे तो भी दर्शित समस्ती व्यस्त में जो एक तो कहा गया तो मधुब्राह्मण भी दिखाया कहा गया है उत्तम चेतन मधुब्राह्मण यम पृथिव्या तेजमोया मूर्तमय पुरुष यम ये पृथ्वी में तेजमय प्रकाशमे अमृतमय पुरुष जो अज्ञात अध्यात्मे वो एक शारीर सर्ज में तेजमय अमृतमे पुरुषो अयमे स यो यमात्मा वो ये जो आत्मा अमृतम ब्रह्म इदम सर्वम इदम सर्वे अंतर्जय ब्राह्मण ये सो इदम अमृतम यही ब्रह्म इदय आत्मा स यो आत्मा इदम अमृत वहाँ पृथ्वी तो में स्थित है जो शरीर में है अमृतमय पुरुष वो एक ही अयम एवस व्यस्टि समस्ट तो बताया आध्यात्मिक आधिभिक दैविक एकत्र तो बता करके अयम आपना इधम अमृतम इधम ब्रह्म इधम सर्व यह अपना है ये अमृत है यह ब्रह्म है ये सब है इसे बार बार कितने पर्यायारण्य में आया एकत्र तो कहा गया अतिदैव अध्यात्म से एक निर्देश प्रतिपर्याय अयमे स अध्यात्म और देवता अदताबंधी समि अध्यात्म प्रत्येगात्म एक रूप निर्देश करके प्रत्येक पर्याय में बार बार करा कहा अयमे स जो अध्यात्म पुरुष है जो अतिदुष अयमे स जो अति समि है वो भी अस्टि अयम स ये अभेदवशन आनक एक तम अतर विवक्षित सर्वत्र एकत्व ही विवक्षित एक है यहाँ भी एकत्व विश्व विराज स्थूलाभिमानी तेजस हिराने गर्भ है सूक्षाभिमानी एक विश्व और विराट में एकत्व क्योंकि दोनों स्थूलाभिमानी विश्व व्यस्टिस्थल सर अभिमानी विराट समस्ती स्थूल सर और तेजस हिराने गर्भ एक समस्त पर तो तो ये तो दोनों ठीक अंतर्यामी अभ्याकृत माया को भी कहते ईश्वर को अंतर्यामी को भी कहते उपाधि प्रधान है नाया उपाय प्रधान है ईश्वर तो, तो प्राज्ञा अव्याकृत तो में क्या साधन में एकत्र होने के लिए ऐसा संक्रमण से कहते में सुसुक्तअभस्तत्व सिद्धमे निर्विशेष सुस्रुतः व्यस्ति अभियान निश्चित निर्वशेष्वन में निर्विशेष तिर्मी टीका विशेषमस निर्शेष सुश्रुते वर्त प्राजाभि जितने विशेष जागृत स्थूल प्रपंच में शौकाश्रुति तो में निर्विशेष वर्तुक्त निर्विशेषा है प्राज्ञा और अव्यालशायाव्या निशेष विशेष स्वात्व निर्विशेष विशेषम निर्विशेष रूप ठीक प्रलयकाल में अव्या विशेष स्थूल सूक्ष्म उपचार करके निर्विशेष रूप रहता है तेनाली साधर्म्य साधर्म निर्विशेषता इसको पुरस्कृत इस आदरण में तो लेकर के तवर ऐक्यम प्राज और अभ्याज एक अविरुद्धम कोई विरुद्ध नहीं प्रागुप्त न्याय न सिद्ध अध्यात्म दृष्टि समस्त में एकत्र इससे सिद्ध होगा सिद्ध होने पर उपसहार प्रक्रिया सिद्धम अद्वैतमित फलित उपसहार में, में अद्वैत किया था तो अद्वैतम ये निष्पन्न हुआ एवं च सिद्धम भविष्य सर्वदेत का ये जो उसी स्फुर प्रतिबंध है उसके ध्वंस मात्रती इसलिए ये योग अभ्यास करते ही करके वह योग अभ्यास करेंगे तो द्वित प्रपंच का निर्विकल समाधि में योगियों को द्वित प्रपंच का नहीं होता है मात्र का, का ज्ञान तो प्रमाण से होगा ये समाधि ध्यान के ये प्रमाण नहीं उसे ज्ञान नहीं होता है प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमाकरण तो प्रमाण अद्वैत का प्रतिबंध के द्वित द्वैत की निवृत्ति उपशम हो गया समाज में महावाक्य प्रमाण है आचार्य उपदिष्ट महावाक्य से ही ज्ञान होगा वाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा प्रतिबंध निवृत्ति चाहिए किन्तु प्रमाण से ज्ञान होता है सर्वद्व उपमेच अद्वैतम छब्द जो है द्वित आचार्य उपदिष्ट महावाक्य से अद्वैत प्रमाण से ज्ञान होता है वाक्य प्रमाण से अद्वैत का तीन ज्ञान होता है द्वितीय पादम अवतारे ये प्रथम पाद की व्याख्या हुई, अभी द्वितीय पादत्मक सप्तम स्थान प्रज्ञ सप्तांग एक मुख रवि गुप्त द्वितीय पाद सपनम स्थानम असेति अशान आत्मा की द्वितीय पादा स्वप्न स्थान स्वप्न में उसका माने जैसे पहले विराट और विषय कहा गया यहाँ भी हिरण गर्भ अर्थात तय जैसे अंत प्रज्ञा अंत प्रज्ञा ऐसी अंत प्रज्ञा जागृत कार्य में बहिष्प्रज्ञा वह कहा गया बाहर से उस शरीर के बाहर से वो विषय दिखता है तद विषय का ज्ञान से बहिष्प्रज्ञा वस्तु तो बाहर विषय लगता है ऐसा सप्न काल में तो विषय जागृत काल में जैसे देखा उसके वासना से ही मन में ही विषय रूप दिखता है और बाहर नहीं इसलिए कोई विषय ही नहीं शरीर विषय जो सब कहे सब कुछ शरीर के अंदर अंत कल में कलित सप्तांग जैसे विश्व में विराट सप्तांग कहा था ये भी अंग वाला है एकोन विंस मुख वही एक द्वार भूक प्रवि भूगते वासना जन्य को लेकर भो करता है ये पूर्व विषय भोग करता है विश्व ये सूक्ष्म विषय भो है प्रविवृत्त भुग सूक्ष्म भोग करता है तेजसो द्वित पाद आत्मा के द्वित पाद स्थानम अस्य पूर्वत पहले जैसे कहा था स्थान था था अभिमान का विषय द्रष्टुर मिमान से विषय भूतमित आवत उसका अर्थ कर दिया तो पूर्वत पहले जैसे कहा दृष्टा को अभिमान होता है मम सपना प्रपंच मम ऐसे अभिमान का विषय हो गया सप्न जैसे विराट में विश्व का जागृत प्रपंच अभिमान है तो जैसे का अभिमान सप्न प्रपंच पदार्थम निरूपित स्वन पदार्थ कैसे क्या है इसका निरूपण करेंगे पर उसका कारण निरूपण करते रहते हैं जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषय इव अव भाषा मनस्पंदन मात्रा सदी तथा जागृत काल में जो प्रज्ञा ज्ञान है अनेक साधना अनेकानी साधना बहिर्षय बहिर्षय बाह्य वस्तु को करती जैसे जैसे लगता है वस्तु तो विषय पर नहीं उनसे बहिर्विषय तो पार्थिका नहीं बहिर्विषय जैसे भाषण होता है मन स्पंदन मात्रा मन के स्पंदन मन का परिणाम वृत्ति सत्या कर तथा संस्कार मन से का होता है उसी प्रकार संस्कार मन में जनती आधते प्रज्ञा ज्ञान उत्पन्न करता है संस्कार मन में ठीक है तपनाथ विशेष नपन से प्रज्ञा अंत प्रज्ञा स्वपन स्थान तस्याद सपना वैधर्म्य सपनाधर्म्या वैधर जागृत प्रख्या तस्या जागृत प्रख्या सपन स्थान से वैधर्म दिखाने के लिए विशेषण है सपन कालीन प्रज्ञा के अच्छा जागृत प्रज्ञा में वैधर्म दिखाने के लिए कहा अनेक साधन जागृत प्रज्ञा अनेक साधन हैपन में सामने अनेकानि अनेक विधा साधना सा य प्रत्य सा अनेक साधना जहाँ विषय द्वारक वैषम्य दर्शे और विषय विलक्षण स्वप्न विषय कक्षा बहिर्वषय भाषा जागृत बाह्य से शब्द विषय से अवैध विवर्तन वस्तुता भाव बहिर्षया इवश्लेख बाह्य जो शब्द रूप से विषय है अविद्या का परिणाम है वस्तु तो अभाव आज पार्थिका नहीं है नज्ञा जागृत प्रज्ञा में बहिर्विषय तो वास्तव नहीं होगा पार्थिक बाहर वस्तु पार्थिका नहीं है इसलिए वास्तव तो नहीं किन्तु प्राथिति कम ऐसे भान होता है बहिर्विषय जैसे इसके अभिप्राय से कहा गया इतम ईवी बहिर्विषय इवो पहले से कहा गया चाहिए प्रज्ञा प्रमाण सिद्धा जागृत प्रज्ञा प्रमाण सिद्ध बहिर्विषय प्रज्ञा ज्ञान किसी प्रमाण से सिद्ध होगी घटपट आदि का जैसे प्रमाण से निश्चय होता है ज्ञान यदि प्रमाण से सिद्ध हो ज्ञान का निश्चय किसी प्रमाण से तो प्रमाण विज्ञान उसकी सिद्धियां अन्य प्रमाण से उसकी अन्य प्रमाण है तो तस्से अनवस्था नो से प्रमाण पर अनबादो से इसलिए जागृत प्रज्ञा प्रमाण सिद्धा तो प्रमाण नहीं तो तो आग, करके करते प्रमाण तो व्यापार के माना साक्षी से स्वयं प्रकार साक्षी के द्वारा गृह है प्रकाशित तो है अब समान ऐसे धान होती वर्तुत सत्य द्वित वास्तव नहीं द्वेत का भाने ही वास्तव नहीं पारा नहीं। हेतु में सुचेती हेतु कहते मनस्पंदन मात्रा मन के स्पंदन है जागृत प्रज्ञा ज्ञान मन के परिणाम है यथुता प्रज्ञा सुरूपा वासनाम मन में परिणाम ज्ञान होगा वो तो ज्ञान अपने अनुसार विषय के अनुसार वासनाम सकार यद विषय का ज्ञान तद विषय का संस्कार होगा ज्ञान संस्कार समान विषय कहते सामनाकार उत्पादय मन में वास्तव की उत्पत्ति करता है ज्ञान प्रज्ञान तो तथाऊ <coughs> संस्कार मन से आदत्ते आधे घातजन उत्पाद वासना भाषित मनो जागृत कालना वासना से युक्त मन जागरित भाषा जागरिता से लगता है सपना इस दृष्ट्य जागृत था, तो तो था। अभी से ऐसे तो वा वासना, तो वासना वाले मन ही सप्ने हो गया अतिरिक्त विषय भाव तो मन से अतिरिक्त कोई विषय है ही नहीं वासना विषि तो मन ही अभी सपन का विषय रूप से दिखता है इतिहास तथा तो संस्कृतम दाश्या तथा संस्कृत चित्र तट बाह्य साधनापेक्ष अभी प्रयगृतब अभाषा तन्मन भाषा संस्कार विशिष्ट मन जागृतक ज्ञान जन संस्कार संस्कार विशिष्ट मन तथा संस्कृत संस्कृत हुआ वासना वा से चित्रित पटो जैसे पट चित्र कर दिया चित्रित पट इसी प्रकार बाह्य साधन अन वासना भी संस्कार बाह्य साधन के अपेक्षा नहीं करके केवल अविद्या काम कर्म भी अविद्या काम है इच्छा वासना और कर्म है पुण्य प्राप्त करना सपना ही जो भोग होता है पुण्यपाप कर्म कारण है जैसे जागृत है उसे प्रेरित होकर प्रेरिया जाग्रत जागृतव अवभाष जागृत जैसे लगता है मन ठीक मन ही ठीक वासना वाता मनु जागृत कारण वाचना मनो जागृतव भाति जागृत जैसे लगता है दृष्टान्त दिया चित्रित जैसे पट चित पटवत भाति पट में चित्र दिया चित्र जैसे लगता है तथा मनु जागरित तो संस्कृतम, संस्कृत तद्वदा जागरित तो वासना से होता, जागृतव स्वप्न से जागरिता वैधर्मी सूचय स्वप्न जागरित तो से विलक्षण है, एक बाह्य विषय जागरित में तो बाह्य साधन ही स्वप्न बाह्य साधन अनापेक्ष विषय नहीं इंद्र नहीं यथोक्स मनस जागर वह कृति कारणान जड़ तो तो चेतन सत्र मित्र सब दिखता है कारण अविद्या काम करप जागरित जनित वासना जन्यतम तृहदारण्यारण्य तो श्रुति प्रमाणित स्वप्न जागरित तो जनित वासना जागरित तो काल में जो अनुभव किया तज्जनितसना से उत्पन्न होता है स्वपन इसमें बृहदार्णिकुति प्रमाण कहते तथा चाहिए बृहदारण्यक असोक सर्वावतमात्रा असक असोक जागरित अपनी किया कि अोक जागरित तो लोक का विशेषण दिया सर्वाबत तसे विशेषत सर्वा थी। साधन संपत्ति सब साधन जिसमें हो होना मात्रा तो ये जो जागृत स्थान ही ये क्योंकि सब साधन इसमें सर्वागत मात्र स्वेश <coughs> जागृत कारण जागृत अवस्था में जितने रहा उसके बाद मात्रा मतलब वासना को ले करके अपाग अपाग अपृहित जागृत कारणासना को लेकर के ही सपी थी वासना प्रधानम स्वन अनुभव थी स्वप्न दिखता है जिसमें वासना ही प्रधान ही विषय कुछ नहीं वासना से ही सपन दिखता है मन ही तदा करता है स्वप्न रूप परिणत मन साक्षीना विषय होती थी तथा श्रुतियंतर थी मन ही स्वप्न रूप से परिणत होता है सप्न भाषा में संस्कार विशिष्ट मन ही स्वप्न बन जाता है साक्षी का विषय साक्षी उसको प्रकाश करता है साक्षी का विषय स्वप्न स्वप्न मन स्वयं विषय हो गया इसलिए उसको देखने के लिए कोई अलग माना नहीं रहा केवल साक्षी से प्रकाशित होता है तथ्य श्रुतिय अंतर हम प्रमाण देते परे मन को पर देव का उसे एक हो जाते हैं तो में तो एक एक होते विशेष ही को का तद तद मन को पर क्यों का पर मनस तद उपाधि साधारण कर परमात्मे की उपाधि तदुपाधि तद परमात्मा परमात्मा के उपाधि होने से मन को भी पर दिया अथवाधारण कर्ण तो तथा अलग अलग इंद्रिय है रूप रसाद एक एक विषय करने वाले के मन सब ग्रहण करने के लिए साधारण करण इसलिए अन्य इंद्रियों को देव शब्द से कहा करके मन को परदेव कहा गया और देवत्व के दू क्रीड़ा विजा व्यवहार दुत प्रकाश है को प्रकाश करते मन भी द्वेतना प्रकाशात्मक है मनो ज्योति रिति मानव ज्योति का ज्योति शब्दा तस्म नी की भवती मानव ज्योति शब्द में कैसे कहा गया उसमें एक हो जाते प्रस्तुत स्वप्न का आरम्भ करके आगे का कहा अत्र स्वपने महिमान अनुभवती महिमान होकर सपने है हो में सपने दृष्टा तत्प्रधान तो भवती स्वप्न दृष्टा सपन प्रधान हो जाता है स्वप्न अवस्था को आरंभ करे प्रकृति अत्र स्वप्ने देव स्वयं स्वप्रकाश दृष्टा स्वप्रकाश साक्षी दृष्टा महिमान महिमा है विभूति मन से विभूति मन क्या विस्तार क्या विस्तार है ज्ञान ज्ञ पर परिणाम लक्षणाम ज्ञान ज्ञत हो जाता है शरीर इंद्र वही दिखता है साक्षात कर दृष्टा है साक्षी साक्षी सप्न में को दिखता है ये प्रश्नों पर निशवाए बने तथा मनुष्य विषयता न सपने तत्व आत्म ग्राहक सपने में मन ही विषय हो गया इसलिए मन आत्म का नहीं होगा न तत्र आत्म ग्राहक मनुष्य सपने स्वपरिणाम मनो का अपना परिणाम ज्ञान सो गए अपना ग्राहक मनुष्य में नहीं होगा मनुष्य में परिणत हो गया उसका ग्राहक साक्षी नांद्रजन्य प्रज्ञा तेजस मनोजन्य प्रजत्ता अंत प्रज्ञ विशेषण न भी आवश्यक बाह्यजन्य प्रज्ञांद्रजन्य बाहरीद्रियजन्य प्रज्ञा ये विश्व में बाहरी प्रजाय नहीं बाह्यंद्रजन्य प्रज्ञा विश्व की प्रज्ञा बाह्य इंद्रजन्य और तह जैसे की प्रज्ञा मनोजन्य तो विश्व का भी प्रज्ञा है बाह्य इंद्रजन्य और तेजी ज्ञान है मनोजन्य प्रज्ञा तो दोनों ही प्रज्ञा ज्ञान है अंतस्थत्वि बाह्य विषय का ज्ञान हो इंद्रिय के द्वारा मनोजन्य ज्ञान हो तो दोनों ही अंतस्थ हो गया अंत प्रज्ञा तो विशेषण तो मनु को सप्तम स्थान को अंत का तो बाहर विषय जागृत काले में विषय बाहर पर भी ज्ञान तो है, तो अंतर्रज्ञा तो केवल तेजस्वी को क्यों कहा व्यावर्तक नहीं होगा इंद्रिय अपेक्षा अंतत्वास मनस तद वासना चपने प्रज्ञा इस अंत प्रज्ञा यद्यपि ज्ञान अंधर है किल में इंद्रिय बाहर है इंद्रिय अपेक्षा अंतत्वा मन मन इंद्रियों के अभी अंत इसलिए उसको मनो को अंत करण कहते हैं चकुरादी वही करणकरण इंद्र के था था मन।, तो तो मन के में वास्ना है तैयस मन वाषा प्रज्ञा जागृत काल में इंद्रिय जनजानी उपादित विश्व बहिप्रज्ञ विश्व में बहिष्प्रज्ञा तो क्या प्रतिपा क्या बाहर जिससे जागृत कारण बाह्य इंद्रिया है उसके द्वारा ज्ञान होता है उनकी अपेक्षा मन अंतस्त है और स्वप्न दर्शन तत् परिणाम सप्न प्रज्ञा है सप्न ज्ञान तो मन का परिणाम है तब प्रज्चा, प्रज्चा, इसलिए तेजस मन स्वभाव होता है, है। या, जागरित या जागरित वासना जागरित काल में जो ज्ञान होता है तद वासना मन में मन के स्वभाव तदुरूपा सप्न प्रज्ञा अब सपन प्रज्ञा वासना रूप ही इसे युक्तम तैज अभिमानी सप्न अभिमानी तैजसे का अंत प्रज्ञ कहा गया युक्तम अभी सप्न अभिमानी को तैजस कहा गया ओम भद्रम कर के द्वितीय उत्पाद